क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे डॉक्टर संजय ने थोड़ी तेज आवाज में कहा मैं जानता हूं विक्रांत को अभी कल ही अवॉर्ड में मिला था उससे वो कुछ सिरफरा ऑफिसर नहीं लगता आपको भले ही उसने वो हाथ काटने वाला केस अकेले दम पर सॉल्व कर दिखाया था लेकिन फिर भी उसकी इमेज डिपार्टमेंट में बहुत खराब है तो राय वो पहले कोई गैंगस्टर भी रह चुका है संजय रिशुजा ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा भले ही विक्रांत में कुछ खामियां हैं लेकिन काम करने के मामले में डिपार्टमेंट में अभी उसकी बराबरी कोई नहीं है तुम्हें याद है जब हम दोनों नए नए आए थे तो लोग हमें क्या कहकर बुलाते थे बीस <laughs> डॉक्टर संजय ने कहा हाँ वो तो ठीक है लेकिन आज के टाइम में क्रिमिनल पकड़ना इतना आसान नहीं रह गया है अब अपराधी भी बहुत दिमाग से काम करते है और उन्हें पकड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत दिखाने से काम नहीं चलने वाला है उसके लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है और इस हिसाब से मुझे मंजू सबसे ठीक लग रही है मंजू और दूसरे ऑफिसर में भी एबिलिटी है लेकिन जो लगन और तेजी मुझे विक्रांत में दिखती है वो किसी में नहीं है सर ने एक हल्की सांस लेते हुए कहा देखना तुम विक्रांत हम दोनों को सरप्राइज करेगा हम्म चलो देखते हैं और हाँ पुष्कर और विक्रांत के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है मुझे तो लगता है कि जब तक तुम यहां से डिस्चार्ज होंगे तब तक तो वो विक्रांत को शायद डिपार्टमेंट से बाहर ही कर देगा डॉक्टर संजय ने आशंका जाहिर करते हुए कहा ऐसा नहीं है विक्रांत को डील करना इतना आसान नहीं है कब पंजा दिखाना है और कब पंजा मारना है, है। जवाब दिया हम्म वो तो ठीक है लेकिन विक्रांत जोश में आकर काफी स्टेप ले लेता है और वो कभी कभी तो खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर लेता है हाँ इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी मैं डिपार्टमेंट में हूं नहीं इसलिए तुम थोड़ा विक्रांत का ध्यान रखना वो लड़का बहुत अच्छा है ना जाने क्यों उसमें मैं अपनी जवानी के दिन देखता हूं उसे बस थोड़ा रास्ता दिखाने की जरूरत है बाकी वो सब संभाल लेगा तुम उस पर नजर रखना अगर कभी कुछ गलती करे तो सही रास्ता दिखा देना डीसीपी डिसूजा ने डॉक्टर संजय को समझाते हुए कहा हाँ मैं जब तक हूं मैं तो नजर रखूंगा ही उस पर बाकी चले देखते हैं कि आपका ये लड़का कब हमें सरप्राइज़ करता है। आच्छी, आच्छी, आच्छी। विक्रांत ने तीन बार लगातार छींक मारी, फिर अचानक से उसे हिचकी आने भी शुरू हो गई कौन याद कर रहा है मुझे विक्रांत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया फिर उसका ध्यान सामने खड़े आदमी पर पड़ा जिसकी विक्रांत इस समय पिक क्लिक कर रहा था उसकी आखे काली होकर आधी बंद और आधी खुली हुई थी गाल लाल होकर सूज गया था कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक बोर्ड था जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था कि नशे का सारा सामान उपलब्ध दरअसल ये वही ब्लाइंड आदमी था जो कि पुलिस स्टेशन में दुकान वालों का हर्जाना मांगने के लिए आया हुआ था विक्रांत ने आज फिर इसे जमकर पीटा था इसके बाद उसके हाथ में तो बोर्ड पकड़ा जबरदस्ती उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था उसके साथ ही यहां दो और भी दोस्त खड़े थे उसकी फोटोज क्लिक करने के बाद विक्रांत ने वो बोर्ड दूसरे वाले आदमी के हाथ में पकड़ा दिया और फिर उसकी भी फोटो क्लिक की और फिर तीसरे के साथ भी ऐसा ही किया इसके बाद विक्रांत ने कहा अब तुम लोग बहुत जल्दी नाश्ते पानी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए जाओगे नहीं सर हमें छोड़ दो अब क्या किया है मैंने अच्छा ये लो आप पैसे पैसे लो वापस इतना कहकर वो विक्रांत के हाथ में कुछ पैसे रखने लगा सर ये रख लीजिए पर फिर जो भी एक लाख में बचता है वो सब मैं आपको वापस कर दूंगा बस मुझे छोड़ दो विक्रांत हंसने लग गया फिर उसने अपना पर्स निकाला और उसके हाथ में दो हजार रूपये का नोट रख दिया नहीं सर मैं नहीं लूंगा अब मेरे अंदर और मार खाने की ताकत नहीं बची है मैं मर जाऊंगा उस ब्लाइंड को लगा कि पैसे देने के बाद विक्रांत उसे और पीटेगा अरे चुपो जा मार नहीं रहा हूं तुम लोगों को ये मैं तुम लोगों को कमीशन दे रहा हूं विक्रांत ने कहा कमीशन म, म, मतलब सर मतलब ये कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और अगर तुम लोगों ने सब कुछ ठीक से कर दिया तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और ना कभी तुम लोग पिटोगे उन तीनों को विक्रांत की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि विक्रांत को कुछ समझाने के लिए कह सकें विक्रांत ने उन्हें ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द तीनों मुंबई सिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में पहुंचो एक घंटे के अंदर ही विक्रांत मुंबई सिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में पहुंच चुका था उसके हाथ में फूलों का बड़ा सा बुके लिया हुआ था और उसके पीछे ये तीनों अपने बॉस के ऑर्डर के इंतजार में चले जा रहे थे वो सीधे ही हेड ऑफ नर्स के डिपार्टमेंट में पहुंच गया जिया वहीं रहती थी वहां उसने देखा कि हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्स की भीड़ लगी हुई थी सब लोग आपस में किसी सीरियस मुद्दे पर बातें कर रहे थे लेकिन विक्रांत ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया वो सीधे ही जिया से मिलने के लिए आगे बढ़ पड़ा वहां जाकर देखा जिया ग्राउंड के बीच में खड़ी थी उसके चारों तरफ फूलों की बागान से लगी हुई थी जिया सोमानी जितनी खुशबू इन फूलों में मिलाकर नहीं होगी उससे ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ब्लैक कलर का ब्रांडेड सूट पहने हुए एक लड़का जिया के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था और जिया ठीक उसके सामने नर्स की ड्रेस में दवा का ट्रे लेकर खड़ी थी ये क्या कर रहे हो रोहित हॉस्पिटल है कोई पार्क नहीं है यहाँ पेशेंट हैं स्टाफ खड़ा है पूरा तुम सबको डिस्टर्ब कर रहे हो प्लीज बंद करो ये सब कोई बात नहीं जिया दुनिया को देखने दो तो मैं तुमसे प्यार करता हूं जिस दिन तुम्हें तो पहली बार देखा था तब से प्यार करता हूँ तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी जिया से जब कोई प्यार का इजहार कर रहा था तो उस वक्त विक्रांत पर क्या गुजर रही थी ये सब जानने के लिए सुनते रहिये मेरी इस कहानी को